इतने दौलत की तो उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी इस वक्त विक्रांत के पास जो बैग था उसमें भी दो लाख रुपए थे वो भी इन पैसों की तुलना में सोल्व कर ले फिर तो उसकी लाइफ सेट विक्रांत ने मन ही मन ख्वाब पाल लिया था की जैसे ही इस केस को सॉल्व करने का इनाम उसके पास आएगा वो तुरंत ही खुद के लिए एक कार खरीदेगा और फिर नैना को दिखाएगा तब नैना का चेहरा देखने लायक होगा ओह ये क्या विक्रांत को खुद पर गुस्सा आने लगा ये क्या ऐसे समय में मुझे भी नैना का ख्याल क्यों आ रहा है क्यों हर चीज़ में मुझे उसी की याद आ रही है कहीं सच में तो मैं उससे प्यार नहीं करने लग गया हूँ जब से ये किडनैपिंग केस फिर से खुलकर सामने आया है डी नगर पुलिस स्टेशन के लिए ये सबसे मेजर केस बन चुका है मीडिया रिपोर्टर से लेकर आम पब्लिक तक हर किसी की नजर अब इसी केस के इन्वेस्टिगेशन पर टिकी हुई थी पुलिस डिपार्टमेंट के भी छोटे से लेकर बड़े ऑफिसर तक हर कोई इस केस में काफी इंटरेस्ट ले रहा था शायद इसीलिए इसके लिए अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई थी वैसे डीएन नगर ब्रांच में खास मीटिंग रूम बनाया गया था लेकिन फिर भी बहुत कम बार ही ऐसा होता था जब वहाँ मीटिंग होती थी अक्सर सारी मीटिंग टीम ए के ऑफिस में ही बने व्हाइट बोर्ड पर ही केस ऐसी रिलेटेड बातें कर ली जाती थी लेकिन आज सभी अधिकारियों को ब्रांच के मीटिंग रूम में बुलाया गया था क्यूँकी इस मीटिंग में छोटे बड़े सभी पुलिस वाले शामिल होने वाले थे और केस भी काफी इम्पोर्टेंट था इस वजह से सभी मीटिंग रूम में ही इकट्ठा हो रहे थे विक्रांत भी टाइम से मीटिंग रूम में पहुंच गया था घड़ी में शुरू हो चुकी थी सबसे पहले डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा ने मीटिंग में आए हुए सभी बड़े अधिकारियों का इंट्रोडक्शन देना शुरू किया डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली ने मीटिंग में शामिल हेड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर विजय त्यागी का सबसे परिचय करवाया और फिर उनका वार्म वेलकम किया फिर उन्होंने बोलना शुरू किया वो इस केस के बारे में ही बात कर रहे थे उन्होंने बताया कि इस केस के बारे में महाराष्ट्र पुलिस के आईजी और डीजीपी तक काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो इस पर काफी नजर रख रहे हैं। उनके थोड़ी देर तक बोलने के बाद डीएन नगर स्टेशन के ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात ने बोलना शुरू किया उन्होंने भी पहले यहाँ मौजूद सीनियर अधिकारियों का वेलकम किया और फिर केस को लेकर डीएन नगर ब्रांच के पुलिस ऑफिसर को समझाने लगे उन्होंने कहा है कि ये केस न सिर्फ आप लोगों के ब्रांच के लिए बहुत बड़ा केस है बल्कि पूरी मुंबई पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है लेकिन मुझे डीएन नगर ब्रांच के अधिकारियों पर पूरा यकीन है आप लोग इस केस को जरूर कर लेंगे। हम सभी लोग मिलकर इस केस पर काम करेंगे और कैसे भी करके मुजरिम को पकड़ कर लाएंगे आप सभी लोग पूरी ईमानदारी और लगन से काम करिए इसके साथ ही ब्यूरो चीफ ने सभी को ये हिदायत भी दी की ये केस बहुत इम्पोर्टेंट है सभी की इस पर नजर है सो केस को बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखना है कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए उन्होंने सभी को यह हिदायत दी कि कोई भी इस केस से जुड़ी बात किसी को भी नहीं बताएगा जानकारी नहीं देनी है इस तरह एक एक करके सभी सीनियर अधिकारियों ने पुलिस वालों को काम करने के लिए मोटिवेट किया और काम करने की सही दिशा दिखाने का काम किया थोड़ी देर में सभी बड़े अधिकारी अपनी बात खत्म करके मीटिंग रूम से बाहर चले गए इसके बाद अब इस केस के बारे में बात होनी थी सो अब मीटिंग रूम में डीएन नगर ब्रांच के ही सारे अधिकारी मौजूद थे अब इस बात पर चर्चा होनी थी कि केस की जांच कैसे की जाए इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कैसे हो और कैसे जल्दी से जल्दी मुजरुमों को पकड़ा जा सकता है अब डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा मीटिंग के हेड के रूप में नजर आ रही थी साथ ही टीम के हेड यानी इन्वेस्टिगेशन टीम के कैप्टन पुष्प इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे थे वैसे तो सभी को इस केस के बारे में हल्की फुल्की जानकारी तो थी ही लेकिन फिर भी रूल्स के मुताबिक उन्होंने टीम लीडर संगीता से केस के बारे में बताने के लिए कहा आज से 26 साल पहले मिनी बस का ड्राइवर अहमद खान बस में पांच बच्चों को मुंबई के प्रेसिडेंसी एलिमेंट्री स्कूल से लेकर लोनावाला के लिए जा रहा था वो बीच रास्ते में लोनावाला के करीब पंद्रह किलोमीटर पहले पढ़ने वाले एक सुरंग के पास से अचानक के लापता हो गये थी इसके तीन दिन बाद उन बच्चों के पेरेंट्स के पास किडनैपर्स का फोन आया और फिर सभी बच्चों के पेरेंट्स से दो, दो लाख रुपए की मांग की गई साथ ही उन्हें ये भी धमकी दी गई कि अगर पुलिस को बताया तो बच्चों को जान से मार दिया जाएगा उन बच्चों के पेरेंट्स काफी डर गए थे उन्होंने सच में पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था बेशक उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी तो उन्होंने चुपचाप किडनेपर्स को पैसे देकर अपने बच्चों को छुड़ाने का फैसला कर लिया था लेकिन चूंकि एक साथ पांच पांच बच्चे गायब हुए थे और सभी बच्चे लोनावला के नामी ग्रामीण लोगों के थे इसलिए किडनैपिंग की खबर जंगल में आग की तरह फैल उठी दूसरी तरफ बस ड्राइवर अहमद खान का भी कुछ पता नहीं लग रहा था इस वजह से उसकी वाइफ काफी घबरा गई थी और उसने पुलिस स्टेशन में अहमद खान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी कुल मिलाकर बिना बच्चों के पेरेंट्स के बताए ही पुलिस को इस किडनेपिंग के बारे में पता चल गया था फिर पुलिस में भी तुरंत ही एक्शन भी आ गया था क्योंकि पांचों ही बच्चे अमीर घरों से थे और शायद इसी से उन्होंने उसी हिसाब से अपनी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी उन्होंने किडनेपिंग के लोकेशन से लेकर पांचों बच्चों के घर तक हर जगह अपने एजेंट्स लगा दिए एक एक चीज की बड़ी गहराई से जाँच की किडनेपर्स ने किडनैप किए हुए बच्चों में से रोहन मलिक के फादर मिस्टर मलिक के समेत दो और पेरेंट्स को पैसे लेकर आने के लिए कहा पुलिस भी खूब सावधान थी पुलिस ने हर तरफ ट्रैकिंग डिवाइस लगा दी यहाँ तक कि जो पैसे किडनैपर को दिए जाने थे उसमें भी ट्रैकिंग डिवाइस फिट कर दिया था मिस्टर मलिक को जिस लोकेशन पर पैसे लेकर बुलाया गया था वहाँ पर पुलिस पहले ही पहुंच चुकी थी और हर कोने पर अपने एजेंट खड़े कर दिए थे जब मिस्टर मलिक पैसे लेकर किडनेपर के बताए हुए लोकेशन पर पहुंचे तो वहाँ पर मौजूद एक पब्लिक फोन बूथ पर किडनेपर ने फोन किया और फिर मलिक को तुरंत दूसरी जगह पर आने के लिए कहा जब मिस्टर मलिक भागते हुए दूसरी लोकेशन पर पैसे लेकर पहुंचे, तो फिर से पब्लिक फोन बूथ पर किडनैपर ने फोन करके उनसे बात की और दूसरी लोकेशन पर आने के लिए कहा पुलिस पहले से ही छुपकर मिस्टर मलिक को फॉलो कर रही थी और फिर वो जहां जहाँ जा रहे थे पुलिस भी उनके पीछे जा रही थी इस तरह ऐसी किडनेपर ने चार बार मलिक को अलग अलग लोकेशन आरोप बुलाया मिस्टर मलिक एक बार तो फ्रस्ट्रेटेड होकर किडनैपर पर चिल्ला भी पड़े थे लेकिन फिर किडनैपर ने फोन पर मलिक के बेटे की चीखती हुई आवाज़ सुना दी जिससे मलिक बहुत ज्यादा डर भी गया था अंत में किडनैपर ने मलिक को लोनावले से थोड़ी दूर पर एक वीरान पहाड़ी के पास बुलाया और फिर वहाँ पहाड़ी के ऊपर पत्थर के पास में एक फोन रखा हुआ था फोन पर रिंग बजी मलिक ने फोन उठाया और फिर किडनेपर ने पैसों का बैग ऊपर पहाड़ी से नीचे खाई में फेंक देने के लिए कहा खाई की गहराई तकरीबन साठ मीटर रही होगी वहाँ नीचे जाना बहुत मुश्किल था एक बार के लिए तो मिस्टर मलिक नीचे खाई में इतने सारे पैसे फेंकते हुए हिचकिचाये भी लेकिन फिर उन्हें अपने बेटे की शक्ल याद आ गई और उन्होंने पैसों का बैग नीचे खाई में धकेल दिया